लीला कथा का अमृत पान हम सब लोग निरंतर कर रहे हैं और इन सब में हमें जो मिला है जो अमृत हमने पाया है उससे हमारे बहुत से संदेह दूर हुए हैं कृष्ण भक्ति जिसे हम कभी नहीं जान पाए थे और हम अक्सर सोचते थे आप में हम में से बहुत से लोग कि श्री कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा और श्री राम को बारह इंच का अवतार क्यों बताया वो भी लगभग अब हमारे सामने जब हम इन रहस्यों को स्पष्ट कर रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि श्री राम के दर्शन में महर्षि वाल्मीकि ने हमको हमारा निमित्त धर्म और अंतरधर्म स्पष्ट करके बतलाया है लेकिन उसकी पूर्णता जो जीव का आत्मा से अद्वैत होना है वो उस कथा में नहीं दिखलाया गया वहां लक्ष्मी जी भूमि समाती है और रागवेण सरियों में प्रवेश करते हैं दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन में एक पूर्णता है कि वो मुझ में है मैं उसमें हूं जब जब मैं श्री कृष्ण को भजता हूं तो मैं अपनी ही अंतरात्मा को भज रहा होता और हम में कोई भी व्यक्ति बाहर से चाहे जितना बटोर ले वो अपूर्ण रहेगा उसे कभी पूर्णता नहीं मिलेगी वो हमेशा एक निकृष्ट स्तर का जीवन चिएगा जबकि कृष्ण के दर्शन में हमने गोपियों की लीलाओं में भी देखा राधा ने बताया कि ईश्वर तो घट घट वासी हैं हम इस कन्हैया में बाल छवि में मनोरम छवि में आज हम कृष्ण का भाव लाते हैं तो नारायण के तो सारे ही रूप है इस रूप को हम परम ब्रह्म मान लेते हैं और कहा सब इस रूप का चिंतन ध्यान करो इसे हृदय अंगम करो और इन्हीं के प्रति अर्पित होकर हमें जीना है और दूसरे स्तर पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने इसीलिए बच्चों का अपहरण कर लिया था कि तुमको अगला पाठ वासुदेव पढ़ा सके खाली इनके पीछे मत भागो सब में इनको देखो और जब गोविंद अक्रूर जी के साथ चले गए तो सबने राधा से कहा कि तू तो कहती थी वो कभी नहीं जाएंगे वो हमें छोड़ क्यों गए तो राधा ने कहा तुम्हारा अज्ञान मिटाने के लिए भक्ति की अगली पादान पर लाने के लिए कि जब कोई बाहर से खो जाता है तो व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में ही तो उसे खोजता है गोविंद को अब अपने भीतर बिठाओ जाने मत दो वो कंस का वध करने के बाद ये सारी कथा हम करके आ रहे हैं विस्तार से और वो कंस का वध करने के उपरांत भी युवराज घोषित हुए और वो में साधिपनी ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने आए और राधा ने कहा आज गोविंद आएंगे और फिर महाराज होगा तो सबने कहा वो तो वहाँ है गुरुकुल में नंद ने कहा तो कहने लगी नंद जी क्या सचमुच वहां है तो बोले राधे वो तो पढ़ने क्या हुआ है तो कहा यहां से जाने दिया बोले न यहां तो है तो बोले उन्हीं के साथ तो महाराज होगा ये पूर्ण भक्ति है न होने में होने का भाव मेरा मेरे ही अंतर से लिपट कर जीना एक पूर्णता को पाना एक सशक्त मार जिसमें सूखी सुख है मेरी कोई इच्छा तृप्ति बाहर न जाए गोविंद भीतर है सब कुछ भीतर ही में लिपट जाए लिविंग विद एब्सुल्यूट आइडेंटिटी जितना हम अपने से दूर होते हैं उतनी ही नपुंसक कायर निर्धनतम जीवन को जीते मेरा मुझ तक लौट के आना अति दुर्लभ है आए वेद की ऋचा खोलें आज क्या कह रहे हैं? हमारे ऋषि हिरण्यस्तु स्तूप आंगी रस ये ज्योतियों का अखंड पर्वत है और अंग अंग में हम सब क्यों उन्हीं की ऊष्पा व्याप्त है। कहा कह अष्ट व्यक्षतुभ पृथ्वीस्त्री धन्व योजन सत्सिधो हिरण्याक्ष सबता दी आगात्शुषे वारेणी ये आज की ऋचा है कि निशि दिन आठों पहर आठों दिशाओं में अपना अर्थात अपने हर ओर सर्वत्र उसकी व्याख्या को उसकी रोशनी को उसकी ज्योति को उसके होने के भाव को ग्रहण करो उसी की कांति ककुभा माने का रश्मिया और कको का अर्थ होता है चंपा चंपा का फूल होता है ना तो उसकी सुरभि सुगंध और कांति का अमृत आनंद लो बी क्लोज टू तो योर जितना अपने से दूर जाओगे उतने भयाक्रांत एक सड़ी हुई जिंदगी जीओगे। अब ना देखो संसार को देखो अपने अंदर की राह वो एक उम्र थी जब तुम तुतला के बोलते थे घुटनों से चलते थे सहारा लेकर के चलते थे फिर तुम आगे बढ़े एक एक अक्षर बोलने लगे पैरों से चलने लगे वक्त रुका कहां उम्र में ठहराव कब आया था तो यहां अपनी राह में अपने को पढ़ने में एक बहुत बड़े कपटी मत बनो अपने को जानो यही वेद भी कह रहा है और वही कृष्ण की कथा भी कहा अष्ट व्यात क्या हर ऊर जिसकी सुरभि कांति का ककुवा सुगंध फैली है अष्टगंध की पृथ्वी स्त्री पृथ्वी और तीनों स्थानों पर पृथ्वी आकाश और पाताल स्वर्ग और नर्क में जहां भी है उसी की उसी की शोभा है उसी की कांति है धनवा और उसी से हर कोई आरक्षित है धनवा कहते हैं उस पात्र को जिसमें ढेर सारे धनुष रखे जाते हैं जो उनको सिक्योर करता है रथ में हा? तो कहा कि अपने आप को जैसे वो चारों तरफ से सभी ग्रहों नक्षत्रों को की रक्षा कर रहा है वो हिरण्याक्ष स्वर्णिम नेत्रों वाला ज्योतिर्मय कांतियों के नेत्रों वाला सविता सूर्य देव जो परमेश्वर है वो तुम्हारे भीतर बैठा है जो हजार सूर्यों को भी बनाने वाला है वो तेरा अंतरा अपनी अंतरात्मा में अपनी ऊर्जा और सत्ता में आओ कायरों की तरह बाहर सत्ता मत खोजो अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी अगर ये नहीं तो जीने का क्या मतलब वो नहीं तो क्या मतलब इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे हमने कहा जिसके बिना नहीं जी सकते उसकी याद नहीं है वो आत्मा है जो तुम्हें भस्मी के अंबार से बूढ़े की राख को और समाज के त्याज्य मल को जो यज्ञों के द्वारा पेड़ों में यज्ञ करता तुम्हारे उस पुराने शरीर को नष्ट हो गए देह को फिर वनस्पतियों में लाया और जिसने मां और पिता रूपी दो बर्तनों में यज्ञ करके क्योंकि मां को उंगली बना नहीं आती बापा गूठा भी नहीं जानता सिर्फ झूठ दंभ मिथ्याभिमान और अहंकार जीना जानते हैं बस लेकिन वो तो आत्मा था जिसने यज्ञ के द्वारा उसी अन्न को रक्त मास के कणों और ज्योतियों में यज्ञों के द्वारा लौटाया और गर्भ में फिर एक नवजात मनोरम सृष्टि उत्पत्ति कर गया हो वो कौन था उसे जानो और वो कौन है जो बन के शबरी का राम आज भी तुम्हारे झूठे भोजन को रथ के कणों में बदलता है हर शबरी के जूठे पेड़ खाता और कोई इच्छा कोई दम नहीं रखता जताता भी तो नहीं अतिशय निर्मल है नक्षत्र और सितारों को बनाया है और सितारों वो हिरण्याक्ष है उसी की ज्योति तुम्हारी आंख में जगमग होती है वो ना हो आत्मा सूर्य निकल जाए एक हजार सूरज भी जगमग हो जाए तो भी क्या मुर्दा देख सकता कुछ तो तेरा सूरज जिसके बिना तू नहीं रह सकता पगले वो तेरा अंतर आत्मा है तो कहा हिरण्य सविता देव कि उस अमर देवता को आत्मा को सूर्यों को भी कभी जो महासूर्य है आगात उसमें अपने भीतर आ उस आत्मा रूपी यज्ञ में आकर दात उसको धारण कर और वो जो रत्न में जीवन को देने वाला है जो जीवन में सारी उपलब्धियों का दाता है आज उसमें एक रत्न बन के अपने आप को मिटा दे दास जला दे यज्ञ कर दे वारणी आज वरण कर ले उसका भी भीतर अपने क्योंकि जब तक तू इस आत्मा में जला नहीं था तो तेरा रूप भी रख राख और मट्टी से आनंद में ढला रही था जो आत्म ज्वालाओं में जलता है वही नया रूप पाता है डर मत अपने अंतर आत्मा से इससे घुल मिल जा यही कृष्ण भक्ति कि जहा ना होने का भाव है प्रेम गली अति सा में दो न समाए जब मैं था जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं न आई और प्रेम गली अति सा में दो न समाए हम दोनों को जुड़ के एक होना है यही से राह मिलेगी इसी से राह पाएगा तो। जो भीतर नहीं गए वो अपने उस उदगम के रहस्यों को नहीं जाने क्योंकि जन्म स्थान भीतर है बना था आत्मा ही है बाकी सब सचराचर एक निमित्त है बर्तनों की नहीं है कुदरत से बड़ी कोई धर्म की किताब नहीं होती और यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ सत्य का सार्वभौम सर्वव्यापी अपरिवर्तनीय स्वरूप ही धर्म का ग्रंथ बनता है धर्म के सिद्धांत बनता है किसी संप्रदाय के कुछ कहने से यहां कुछ होता नहीं क्योंकि कोई संप्रदाय किसी को जन्मता नहीं जनम्ता को, है जन्मता एक आदमी है वो परमेश्वर है चलिए अपने आप को माचिस की डिबियों में बिना ना एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति जैसे उसने तुझको बनाया है वैसे ही सबको बनाया है आओ सबसे गुल मिल जाएं चलो सब में राम देखें आओ सबको प्यार यहाँ बहुत से हमारे मित्र हमसे दुखी हैं कि स्वामी जी जात पात की महत्ता को भी नहीं मानते हमने कहा जरूर मानते अगर ये ब्रांड हमें कुदरत में मिल जाते कि इस अन्न से ब्राह्मण होगा उससे पक्षी होगा उससे पशु होगा उससे शायद वैश्य क्षत्रिय होगा अगर ऐसा क्लासिफिकेशन जातगत हमें कुदरत में मिलता हम आप सबकी जाते मान लेते उसी एक अन्न से आप सब बने हैं तो मैं आपकी जात जानूं या उस परम पिता परमात्मा को जानूं जो सबको अद्वैत भाव से बनाता है ठीक है जात है हाँ आपकी संस्कृति है आपके ये सांप्रदायिक सोच है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है वो आपके एक सामाजिक जरूरत हो सकती है मैं मानता हूं लेकिन यदि आप इसमें धर्म का मोहर लगाएंगे तो ये नितांत असत्य है ना लिविंग एज ए कम्युनिटी एज ए सोसाइटी आप लोग अपनी जात पात गोत्र रख सकते हैं वरना आप सबका एक ही गोत्र है हम सब का ब्रह्म गोत्र ब्रह्म अर्थात आत्मा ही हमको बनाता है इसमें कोई मतभेद नहीं है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था समाजाचार्यों का विषय है, हमारा नहीं तो इसका उत्तर वे देंगे लेकिन जब प्रकृति में कहीं कोई क्लासिफिकेशन नहीं कोई भेद नहीं तो मैं ऐसे इसमें धर्म की मोहर कहां से लगा दू जब प्रकृति स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं करती है दोनों एक ही अन्न से प्रकट होते हैं और जगत एक नाट्यशाला है तो मैं ये लिंग भेद भी कैसे करूं जगत नाट्यशाला का मंच है आप सब नाटक ही तो कर रहे हैं जैसे मंच पे लड़के आते हैं रामलीला खेलते हैं और उसमें हाँ जब भगवान रा, श्री राम के प्रगट होने की बात होती है फिर सब आते हैं भाई प्रगट कृपाला दीनदयाल क्या मंच पे कोई लड़का पैदा हुआ है जो दशरथ बना है वो भी लड़का है और जो कौशल्या है वो भी लड़का है और पंद्रह मिनट में कहीं बच्चा पैदा होता तो आप सब कहते नहीं नहीं वो तो नाटक हो रहा है तो श्रीमान उंगली तुमने नहीं बनाई जिंदगी में अपनी आज तक एक कोष बनाना नहीं आया तो तुम्हारे बेटा बेटी कब हुए थे बताओ मुझको खाली एक नाटकीय औपचारिकताओं का ही तो आप सब निर्वाह कर रहे थे बना वही रहा था घटग उसने कभी दम नहीं किया और तुमने हमेशा दम ही जिया, पाप ही चिया भेदभाव ही जिया वही कह रहे हैं इन सब को आज तोड़ डालो बचपन में घुटनों चलते थे ठीक था बुढ़ापे तक घुटनों चलोगे तो लोग माथा पीटेंगे कि क्या निखेध है मंगोल पैदा हो गया हेडलेस कुछ समझदारी करो कुछ समझो कुछ उसकी भी बात करो वो जो दाता है वो जो रोम रोम तुम्हें प्यार कर रहा और वही प्यार कर रहा सिर्फ वही प्यार कर रहा बाकी सब तो मतलब को प्यार कर रहे जो अपनी आत्मा को ना प्यार कर पाए ना छू पाए वो तुझे कहां से छू लेंगे और ये ऐसी बोधी सोच लेकर के हम जिए कैसे जो अपने सगे नहीं वो तेरे सगे कैसे हो जाते अपने को मजबूत करो और इस अमृत की राह चलो क्योंकि वही ही जगत निमित जगत है तुम्हारा जगत तुम्हारा ये शरीर जो है श्री राम की कथा में ये अवध है अवध माने जिसका कोई वध न कर सके दस इंद्रियों को निग्रह करना रथ लेना बांधने वाला जो मन है वो दशरथ है कौशल्या असंख्य पीड़ाओं को पीकर पुनः सबका कल्याण जाने की मनोवृत्ति कौशल्या है सुमित्रा सबके साथ संभव है मित्रवत है ये सुमित्रा मनोवृत्ति है क्योंकि मन की पत्नियाँ मनोवृत्तियाँ ही होती हैं और कह कही जिज्ञासा टू नो समथिंग कुछ और जानने की इच्छा ये मनोवृत्ति कह कही है और मन इसी में रमण करता है इसलिए दशरथ के कई को बहुत प्यार करते हैं आत्मा श्री राम है जीव रूप प्रकृति रूप हम सब जानकी हैं आत्मा के प्रति जीव रूप हम सब अर्पित हैं योग में स्थित मन लक्ष्मण है भक्ति में डूब गया मन भरत है भक्ति में रथ है जो भरत है वो और जो भेदभाव से ऊपर उठ गया है जो किसी प्रकार के ईर्षा द्वेष को सहन नहीं करता जो अभेद तत्व को पाना चाहता है वो रिपुसूदन शत्रुघन है यह मेरा परिवार है ये नित्य जगत है बाकी रामलीला का मंच है अथवा रेलगाड़ी की खिड़की से बदलते दृश्यों का एक दृश्यांकन दिर, भर है ये आया वो गया वो आया वो गया और हर जन्म ये दृष्टि दृश्य बदलते रहेंगे यात्राएं भी बदलती रहेंगी लेकिन ये नित्य जगत कभी नहीं बदलेगा श्री का अष्टोक्ष आज हर उसी को व्याप्त करते कि नारायण आप आपके अतिरिक्त आप कुछ देखना बाकी नहीं है वापी की कांति में आपकी ही अष्टगंध की सुगंध में जीना है अब तो धरती की बात हो आकाश की बात हो पाताल की बात हो नारायण सब में बस हमें आप ही को देखना है आप ही से आरक्षित हूं आप ही से सुरक्षित हूं आप ही मेरा सर्वस्व है आप ही की गोद में रहना है योजना सब्त सिंधु आप ही ने यज्ञों के द्वारा इन सातों ग्रहों को क्षीर सागर में इस नीले सागर में आसमान में आप ही तो इन्हें तैराते हैं आप ही ने इन्हें बनाया और जीवंत किया है आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं जो इनको रूप दे सके इनको जीवंत कर सके इनको गतिमान कर सके हे हिरण्याक्ष हे स्वर्णिम नेत्रों के स्वामी हे कृष्ण हे जो कृष्णमाने अग्नि होती है मैंने आपको पहले भी शब्दों से लिखाया हे रण्याक्ष हे यज्ञ की प्रजंत ज्वालाओं से प्रदीप हे ज्योतिर्मय हे कृष्ण हे सूर्यों के सूर्य हे महासूर्य हे देवता आगात आज आप की शरण आ गया हूं धारण करें मुझे है ना और मुझे अपने इस रत्न में प्रकाश में ग्रहण करें मुझे एक नया रूप दें यज्ञ के द्वारा मेरा वरण करें और मुझे अनंत की राह दे आप चाहें तो इसको पिछली ऋचा से भी जोड़ सकते हैं कि वी सुपर्णों अंतरिक्षा अक्षत गेपा वेपा सुनिधा हा ये स्तुति खंड है क्योंकि ऋषि का ये पूरा सूक्त जो है पूरे सूक्तों का जो समूह है ऋषि है ये समापन की ओर है और हम आठवीं ऋचा में थे आए थोड़ा ब्रह्म सूत्र खोल लें कहा न संख्यो न संख्योप संग्रह नाना भावाधिर ये आज का ब्रह्म सूत्र न संख्यो न तो सांख्य आदि में और ना नाना प्रकार के गिनती के संप्रदायों और ग्रंथों में इसके विपरीत भी, भी कुछ संग संग्रह किया गया है कुछ कहा गया है जैसे द्वैत धर्म वो आसमान में रहता है वो फलाने सप्तलोक तो में सब सेवेंथ हेवन में सातवें आसमान में रहता है ये जो नाना भावात जो नाना प्रकार के भाव हैं, है अतिरे का ये इनका कोई महत्व तो नहीं है इनका कोई अर्थ नहीं है एक ही बात को जब नाना प्रकार से कहा जाता है तो बहुत बार उसके नाना भाव हो जाते हैं ये पिछले ब्रह्म में भी हमने तमाम उदाहरणों उदाहरण कथाओं से जाना और वैसे भी थोड़ा सा सोचिए कि पशुओं के पक्षियों के बाड़े हो सकते हैं जो संपूर्ण सचराचर को बनाने वाला है उससे किसने कहा कि तू सब तो लोगों से बाहर नहीं निकल सकता खबरदार जो सब लोगों का स्वामी है भाई आपने बकरियां भेड़ें बंद आपने पशुओं के बाड़े लगाए घोड़े बांधे सूअर बांधे सब कुछ किया आपने लेकिन क्या अब आप परमेश्वर को भी बांधने का साहस कर सकते वो तो बस वही है ऐसा ये सब जो बातें हैं इन चीजों का कोई महत्व तो नहीं है ये सिर्फ दिमागी फितूर है फित्रिएटर इज नोन बाई क्रिएटिविटी बोले सृष्टा है कहां बोले सृष्टि है जहां और सृष्टि कहां है माता के गर्भ में हो रही तुम्हारे सब के शरीरों में भोजन रक्त के कणों में बदल रहा तो जहां जहां सृष्टि है सृष्टा का भाव है वो है वो है और बस वही है और उसी से लिपटना है उसी से जुड़ना है यही कृष्ण भक्ति है कि सांस और धड़कन तुम दो और मैं बाहर दे आऊं आज एक कृष्ण की चर्चा में थोड़ा इस विषय को भी मैं लेना चाहूँगा अब हम कथा में हैं कथा के में रिचा ब्रह्मसूत्र का और वेद का पाठ हमने किया कृष्ण का दर्शन समझने के लिए उस युग पुरुष को भी इतिहास को भी समझना होगा जिसके नामांतर आत्मा कोश वेदव्यास ने कृष्ण नाम दिया और आपको पढ़ाने के लिए कथानकों का आयोजन किया क्योंकि गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए हम इन रहस्य लीलाओं को लेते थे जो कालांतर में उनको लोग राहस कहने लगे फिर रास रहस्यीला होगी ये रहस्य लीला है हा? इसका मूल नाम क्या है रहस्य लीला कि हर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न सत्यों को भावों को नाटकों के द्वारा लीलाओं के द्वारा अभिनत करके उनको उनके सत्य तक पहुंचाना वेद की रिचाओं को उन तक पहुंचा देना लेकिन जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप था आज इकोनॉमिक्स को लेकर के एक ही भगवान रह गया इकोनॉमी, है ना अब लड़कों से करेक्टर की बात करो तो कहते हैं, नहीं कैरियर की बात कीजिए क्या पुराने जमाने में इकोनॉमिक्स नहीं थी थी लेकिन दोनों की अवधारणाएं अलग अलग है दोनों की अवधारणाएं अलग अलग है पैदा हुए फिर गुरुकुल में आए फिर ग्रस्त बने तो क्षत्रियए और फिर वानाप्रस्थी हुए तभी ब्राह्मण हुए तो ये वानाप्रस्थ क्या था ये वो एकोनॉमी थी जिसने सारे प्लेनेट को अमृत में बना दिया एक व्यापक दृश्य है मेरा मेरे सामने मैं भूलता नहीं हूं कि कल मुझे मरना है और मरते ही सब कुछ छूट जाएगा यहां तक कि मेरे स्वजन जो हैं वो मुझे स्वप्न में अगर मैं उनको दिख गया तो वो मेरी गया कराएंगे भगाएंगे मेरे वो जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं वो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे फिर भी हाय मेरा बेटा हाय मेरा घर ये एक नई इकोनॉमिक्स क्या तब इकोनॉमिक्स नहीं थी मैं उस युग का एक दृश्य दिखाता हूं कि जब मथुरा से चले थे तो हर कोई उजड़ गया था यादव सेनाओं के साथ सैनिकों की सुरक्षा में सारे मथुरावासी बैलगाड़ियों पर सामान रखे ल और बैल लिए सागर के तटों की ओर बढ़ने लगे थे जो बहुत बूढ़े थे वो रह गए थे उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे कुछ छूटा कुछ अलग हटा कुछ बिसरा बिस्रा सा था वासुदेव ने कहा था कि अगर हमें भरतखंड की पावन भूमि की रक्षा करनी है तो हमें सागर के किनारे जनजीवन का संचार करना होगा वो क्षेत्र निदान्त वीरान्त भी कोई जीवन नहीं था एक भयंकर खंड प्रलय के उपरांत इक्का दुक्का जीवन रह गया था सारे भूमंडल में और वो सब एक प्रिमिटिव एज से फिर आगे बढ़ रहे थे यहां पर भी कोई बहुत अच्छा नहीं था असुर संस्कृतियां निराश्रित लोगों को कन्याओं को महिलाओं को खरीद करके और गुलाम बना के मिडिल ईस्ट भेजते थे और वो उनसे पिरामिड बनवाते थे और उनके साथ दो ऐसे ही समय में इस सब को रोकने के लिए वासुदेव ने घाट चलेंगे सब चलती थे उनकी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड उनकी भीतर था उनकी रीढ़ की हड्डी इकोनॉमिक्स ही उनके पास थी गोधन गजधन बाजीधन धन सब रतन धन खान और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान ये इकोनॉमिक्स तिवान उन्होंने फिर जंगलों में जीवन को बसाया था और सौ द्वारिकाएं बसी थी और इस देश से गुलाम खरीद कर लाने की बेचने की प्रथाओं को विश्राम लग गया था वो जो गुलामों को बटोर कर अपनी इकोनॉमी मजबूत करते थे असुर राजा वो निर्धन होने लगे थे क्योंकि साठ साठ हजार गुलाम पाल रहे हैं वो खिला पिला रहे हैं और आगे कोई बिकवाल नहीं कोई खरीदार नहीं कृष्ण ने सबको तोड़ डाला था कि किसी असहाय गरीब को मैं बिकने नहीं दूंगा और धरती परमेश्वर की है मैं इसे बटने भी नहीं दूंगा ये एक एकोनॉमी थी उसने मथुराधीश होते ही जो कर प्रणाली कंस की थी असुरों की थी उसको ध्वस्त कर दिया और कहा यह सब नहीं होगा जब तक हम समाज को सुशिक्षित ना करें उनके हित में भी हमें उनसे कर लेने का अधिकार कदापि नहीं है क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं जो लुटेरे और गुंडे करते हैं इसमें कोई मॉरल नहीं है चाहे मैं गवर्नमेंट बन के कहूं तो, तो भी यह अनचित है तो सारे समाज को सुशिक्षित करो गुरुकुल एजुकेशन को ऊपर उठाया जाए जिससे हर व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म के रूप में राजा का राजा को मंदिर का मंदिर को यज्ञशाला का यज्ञशाला को पाठशाला का पाठशाला को और धर्मशाला का धर्मशाला को देकर अपने को धन्य माने पूरे हो है तो ये भी टैक्स लेकिन ये परम परम आनंद को देने वाला है और आज भी दान करके आपको एक अद्भुत आत्मसंतोष और संतुष्टि मिलती है टैक्स देकर के तो इंस्पेक्टर टैक्स वाला भी राजी नहीं है क्या ये कंस और कृष्ण का भेद था लेकिन गुलामी के लंबे अंतरालों में मैं, मैंने दोनों समय देखे हैं ब्रिटिश गुलामी भी देखी है आजादी के बाद के आपने रूप देखे हैं एक साथ दोनों युगों का साक्षी हूं मैं कितनी अद्भुत सोच हुआ करती थी कि जब कृष्ण की संस्कृति जब तक हमें जीवित रही हम सौ लोग थे एक परिवार एक झूला था सब जुड़े थे और जैसे जैसे दास्ता की ये जूठन हम पर हावी होती चली गई हर घर पढ़ाके सब फूट रहा है हर मन बम के जैसा फट रहा है आज कोई भी तो किसी का सगा नहीं है अभी बड़े प्यार से बैठे हैं अभी एक बात में तकरार हुई और हिंसक हो गए दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारा ये कोई संस्कृति है ये कोई राह है सारा सत्संग सर से गुजर जाता है तांत्रिक फिर याद आ जाता है। है। लगता है अब आत्मा नहीं तांत्रिक हमें जन्म था हा, हा, सड़ी सोच गिरी हुई मनोम आज मेरा मुझ में यकीन नहीं है और किस पे यकीन करूंगा मैं सोचो विचार करो और जैसे जैसे इस एकनॉमी में हम आए तो यहां पैसा जो था वो रीढ़ की हड्डी बन गया अभी हाल ही का एक उदाहरण देता हूं मैं ये ग्लोबल जो क्राइसिस आई इकोनॉमी की तो यहां भी और यूके में भी मेरे बहुत से हाँ अतीत के हैं ना सब तो मुझको एक ने बताया कि वो फलाना जो था ना बोले हाँ बोले ही कमेटेड सुसाइड मैंने कहा क्यों बोले उसकी सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई ना सदमा लगा और गया तो मैंने कहा क्या उसके पास खाने को रोटी नहीं थी बोले वो तो पचास पीढ़ियां पलिया इतना नंबर दो नंबर तीन में छोड़ के मरा है अरे हमने कहा जब इतना था तो फिर मर क्यों गया बोले एकोनॉमिस्ट जो था ये अर्थशास्त्री खुद तो मरे मरे तबाह करे दुनिया सारी और इस सारी एकोनॉमी में जाकर के मुझे एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दो क्या 24 घंटे भी तुमने मन की मौज और शांति में जिए हैं कभी और उम्र भर हम जीते थे आत्मा की मौज में हम पीढ़ियों जितना नहीं भी होता था तो भी आश्वस्त थे हमारे यहां वाना प्रशासन जो बनते थे तो क्या उसमें घर नहीं होते थे होते थे गने जंगलों में नदियों के तटों पर हम आकर के बसते थे बस्तियां छोड़ आते थे क्योंकि हम उनमें आसक नहीं थे लिपटे नहीं थे हमने जीवन को पाठशाला माना था और कक्षा कक्षा आगे बढ़े थे चपड़ासी होती तो स्कूल से बाहर क्यों निकलते और पढ़ाई भी नहीं करते खाली घंटा बजाते जय जयराम जय सिया राम ठीक है न? लेकिन हम ये भूल क्यों जाते हैं कि वो परम पिता उमर के रूप में फीस दे रहा है मैं पढ़ने आया हूं चपरासी नहीं हूं उसका पुत्र हूं जो विधाता है मेरा लेकिन नहीं वक्त ने जो करवट बदली हम सब अपनी अपनी सोच में मरते चले गए ऐसा जागता गया पैसा जीता गया आदमी मरता गया इंसानियत जाती रही कृष्ण में और आज का भेद है और कल भी यह कृष्ण और कंस का भेद था आज सिर्फ पैसे के लिए आपने संबंधों की मिठास पवित्रता खा डाली तो संबंध तो बहुत घटिया रहे होंगे ना भाव तो बहुत सड़े से रहे होंगे ना तभी तो पैसा ऊपर आ गया नहीं पैसा आया कहा से था पैसे की औकात क्या है और ये बीमारी आज सब में है मठाधीश है तो उसे चेले चंदे चाहिए अरे इनके पैर की धूल लो, यहाँ गुरु बनता कौन है सीए राम मैं सब जग जाने मेरी तो सारे श्री राम है और पैर की चरण रिस आगे कामना भी क्या करूं जब स्वयं परमेश्वर घटघट वासी है तो किसको छोटा बना दू चेला बना दू क्यों ना सबको प्रणाम करूं कि मेरी विनम्रता कभी न जाए और ये दम्भ का रावण मेरा सारा तप रखा है लेकिन नहीं आज हम कृष्ण ही नहीं जी पाते हम उसकी भक्ति में नहीं उतर पाते दिव्य लोग थे वो। जरा संध भी सत्रह बार पराजित हुआ था आज भी सत्रह बार मेरा आत्मा ही जरा संध को जरा माने जीर्ण होना और संध माने संधियां वो मेरी इन संधियों की जीर्णता को तोड़ता है मुझे फिर मजबूत करता है कैसे अपने अपने शरीर में झांको अपने को पढ़ डालो आपके ब्लड के जो कार्पसल्स हैं जो रक्त के कण है उनकी टोटल जिंदगी तीन महीना बीस दिन है कितना है अगर कृष्ण जरा संध को ना बरास करे तो तुम कह दिन जियोगे तीन महीना बीस दिन के बाद अब बच्चा पैदा होने के बाद जी ही नहीं सकता गोविंद पराजित करते हैं आत्मा श्रीवल जरासंध को तभी तो दोबारा रक्त के काण यज्ञ के द्वारा बनाते बोन की किसैलाब के हड्डियों के ये सिर्फ पच्चीस दिन चलते अगर आ कृष्ण जरासंध को यहां भी पराजित ना करें ना तो आप बिना रीढ़ के बिना हड्डी के कैसे दिखोगे और ये चमड़ी के सैलाब आपके एक महीना पांच दिन के आगे नहीं जिंदा रहते। अगर आत्मा यज्ञ के द्वारा भोजन से नए पोषण बनाए तो जरा संध आपको मार खाए आपने इस कथाओं के तत्व भी नहीं जाने खाली जय जय करके भाग गए क्यों क्योंकि उनके यहां भी ऐसा होता था जिनके आप गुलाम थे तो आपने भी यही शुरू कर दी यह जीवन की पाठशाला है और यह जीवन का महाभिज्ञान है इसे पूरी धर्मपूर्वक पूरी एकाग्रता से अपने आप को पढ़ना होता है वो जिनकी जूठन आप बने हैं हम उसे राह नहीं मानते आप भले सनातन धर्म का मोहर लगाए हैं नाना संप्रदाय हैं, लेकिन खाली मोहर ही तो है आचरण कहां है होता आचरण तो सबने देखते राम न भेद करते न लिंग भेद होता न जात भेद होती न जीव मात्र से भेद करते सबकी चरण रजमाथे से रखते मेरा धर्म है ड्यूटी देना फल तो दाता देगा सब में बैठा है तो आत्मभाव से जो जो करेगा उचित है हम इच्छा नहीं करेंगे कभी ये समाज इसी स्तर इस पर जिया है चाहे वो ग्रस्थ था अथवा वो वानाप्रस था सभी इसी इस धारा में जिए क्योंकि उस बचपन से यदि ये संस्कार नहीं लिए तो बाद में आते नहीं हैं आज सारे सत्संग सुनने के बाद आप में कौन है जो सचमुच बदल पाएगा कहां से जाके कितना उतारें हम सब व्यवसायी हैं ये नहीं सोचते हैं कि किसका कितना भला करें ये सोचते हैं कि कितना बड़ा आडंबर करें तो उसको भी लूटना है आज इसे हम गुरुडम कहते हैं बेकार है और जिनके अपने ही पेट नहीं भरे हैं वो कथा पूजाएं क्या कराएंगे हवन यज्ञ क्या कराएंगे क्योंकि वो तो लोभ नहीं देख रहे हैं कि देगा क्या पहले तय तोड़ हो गया और बाद में मारपीट तक की भी नौ बता जाती है बोले इतना नहीं दिया ये भी तो देना था ये दक्षिणा में ला <laughs> जो खुद इतने कंगले हैं वो दूसरे को क्या दे पाएंगे ये बड़े बड़े वन प्रदेश ये सारी संपदा जो कृष्ण में समाये थे उन्होंने ही ये जंगल वन वान उपवन ये बस्तियां बसाई थी और विखंडित हो गई सारे भूमंडल में एक बार फिर जीवन को गुरुकुल की दहलीज तक लाए थे वो और मनुष्य को फिर एक परिपक्व अवस्था में मनुष्यता से आत्मा से जोड़ा था उन्होंने द्वारिका में है हम लोग हमारी कथा में भगवान द्वारिका में सब लोग आए हैं यहां एक बात और करना चाहूंगा कि राम के काल में या कृष्ण के समय में हम में से कौन हो सकता है कोई है वही हो सकता है जिसमें ये भाव जीते हैं और जिनमें आधुनिक एकोनॉमी जी रही है वो कैसे हो सकते हैं एकोनॉमिक्स वो भी है हम जंगलों में रहते हैं वन पर है तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि है ना हम एक भी मांगेंगे जंगलों को सजाते हैं पेड़ों को लगाते हैं अपने वनस्पतियाँ उगाते हैं और अब आत्मास्व में जीव मात्र की सेवा करते हैं किसी से कोई इच्छा नहीं करते जो बस्तियां हमने बसाई थी हिंसक पशुओं के बीच में जाकर घने जंगलों में हमने उन्हें भी नहीं सताया था बस्तियां बनती थी पेड़ लगते थे और ये ध्यान रखते थे कि यहां पक्षियों का भोजन कैसे पाएंगे वो पेड़ों से भी ये उनके वनस्पतियाँ उगाते थे सब जीवों को खिलाते थे मुझे घटना याद है आज से कोई दस आठ दस बरस की बारह बरस पहले की बात है बराबर होता रहा मेरे चारों तरफ जंगल थे शहर में राजी नहीं था तो हमने यही ज़मीन ले ली थी और ये रिजर्व फॉरेस्ट जंगल को डिक्लेयर करा दिया था कि इसके बिना नहीं रहेंगे जंगल को रिजर्व और आप लोग चाहते हो तो तो मेरे आसपास छोटे छोटे पूर्वे गांव थे तो सबने इन्होंने बंदा गोभी उगाई और उससे पहले ही चिल्लाते थे कि नील गायें हैं और बाकी जानवर जोएं के खेत खा जाते हैं तो भाजपा गवर्नमेंट में एक चीफ मिनिस्टर आए थे अभी भी नेता है वो तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इनको मारा जा सकता है ये वन रोज है और डीएम से परमिशन लेके किसान मार सकते हैं इनको एक तरफ तो पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं ये कल्याण सिंह ने किया था तो सबने मारने शुरू कर दिए खुद नहीं मारते थे तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों से कहते थे भैया मार ले डीएम से लिखा है ला ले जाओ मार और इन्होंने बोए बंधा गोभी और वो फसल इतनी ज्यादा हुई इतनी ज्यादा हुई कि रुपए में एक रुपए के तीन बंदे मतलब लादने की लागत भी नहीं आ रही थी तो ये तो सब आसपास वाले मेरे पास आए नहीं बाबा आपकी तो घाटा हो जाएगा हमने कहा नहीं रुपए के तीन नहीं दो दोगे तो बोले हजारों हैं आप क्या करोगे हमने कहा करो रोज चार पांच बोरे लाओ मेरे यहां उतारो पैसे ले लो तो लेके आए हमने कह कुछ छोटा छोटा काटो बोले खाएंगे कौन मैंने वही खाएंगे जिनका हक हाँ है आवाज दी सारी नील गाय खिला तुम भगवान नहीं हो जब जब तुम भगवान बनोगे नरक के जैसी जिंदगी जियोगे और नरक ही जाओगे तो सबको इन्हीं को मार रहे थे जबकि धरती माता इनके लिए रही थी और तुमने इनको मार दिया तो तुम्हारे पता को भी दाम ही नहीं रहा खिलाओ इनको और पैसे मेरे से पैसे चाहिए ना देता हूं और ढेर लगता पूरा जंगल आता था कहां, कहां से निकल निकल के डरे डरे से आता हम चले आओ कोई बात नहीं सबको खिला, सब काट काट खिलाते थे हमने कहा जो बाकी बचे हैं उनको मंडी ले जाओ तो वो तो पांच रुपए का बंदा था बिक रहा था मैंने अब बताओ क्या बंदे तुमने बनाए थे ये धरती माता जो हम सबकी मां है उसने बनाए थे तुम्हारा सहयोग था निमित धर्म था यू वर इंस्ट्रूमेंट टू इट तुम निमित कर्तव्य किए अब तुमने फसल उगाई लेकिन क्या तुम भूल गए कि जिस मां ने तुम्हें बनाया है उसने इन सबको भी बनाया है इनकी हत्या मत करो इन्हें मत मारो इन्हें मारोगे तो खुद तबाह और आज भी जब उनके बंदे सस्ते होते हैं तो अब तो मेरे यहाँ परमानेंट रहते हैं तो क्योंकि वो उनके माँ बाप तो सब मारे गए छोटे छोटे बच्चे आए तो अब वो कहते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो बने हाँ बड़े आश्रम, हाँ मौज करते हैं वो नहीं जियेंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे उनके ऊपर हमारा एहसान नहीं है वो यहां रह रहे हैं हम हम उनके प्रभु के निमित्त होके उन्हें प्रसाद दे रहे हैं वो ग्रहण कर रहे हैं ये उनकी हम पर दया है मनुष्य हो तो समझ पाए मनुष्य हो तो समझ पाए इन बातों को भी और नहीं तो बन के लालू यादव सबका चारा खाया है ये भी है तो कृष्ण को खाली भजन मत गाओ यदि कृष्ण को भजना ही है तो उससे तद्रूपता लाओ आइडेंटिफिकेशन सीख करो यदि तुम कहते हो कि तुम राम के भक्त हो कृष्ण के भक्त हो तो राम सा शील लाओ राम सी कृष्ण सी व्यापकता लाओ खाली भजन गाने से किसी का कल्याण नहीं होता है आप अपने को धोखा देते हैं। इन में डूब जाओ इनके प्रजाजन बन जाओ इन्हें पाठशाला बनाओ इन्हें जीवन की राह बनाओ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और अगर लोभ के लिए लालच के लिए मैं और मेरों के लिए ही छीओगे तो फिर मनुष्य तो नहीं प्रेत हो क्योंकि प्रेत ही दूसरों को नोच के घर भरता है देखो ना दशरथ तो तुमने जाना और जिसने दस इंद्रिया दस बनाई वो उस दस वाला क्या बना तो रामन तो रावण बनके के प्रभु पाओगे बोलो बताओ मुझको रावण बन करके भक्ति भी सर्वनाशी होती है ऋषि सिद्धियां पाता है प्रभु में मिल जाता है रावण की सिद्धियों ने उसको ईश्वर से लड़ाया है और ईश्वर के हाथों मिटाया है यदि तुमने स्वभाव नहीं बदले और हठ धर्मता से पूजाएं करते रहे तो रावण की गति ही तो होनी है इससे आगे और क्या पा है तो हम सबको अपने अपने मन होने हैं अपने अपने भावों को पवित्र करना है अपने अपने स्वभाव जीतने हैं नहीं तो रावण जी की सिद्धियां तो क्या पाओगे लेकिन उससे सड़ी मौत तो पाई लोग और सड़ी जिंदगी थी पचास पीढ़ियों खा सकें इतना पैसा रख करके सदमे में मर गया अर्थशास्त्री क्या अर्थ और हम जीते थे कि भाई सबके हिस्से का पहले अलग कर दो जो बचे वो हमारा और ये आपके पूर्वजों में गुलामी के बाद तक भी आया है गुलामी के हटने के बाद तक भी देश के हर व्यक्ति जंगल में जाके चीटियों को भी आटा डालते थे मारते नहीं थे चिड़ियों का खाना रखते थे कुत्तों को खिलाते थे गुओं को खिलाने के बाद जब लौट के आते थे तब वो कहते थे कि हमारी थाली परोसते से पहले वो खाने पर हाथ नहीं लगाते थे आज क्या करते हैं आप ऐसा क्या आप दूसरे के लिए आपके पास जरा सा दया है एक छोटी सी ईमानदारी है एक जुगनू भर की रोशनी है और शास्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला सूरज आप में झगमग है और आप इतने निर्धन और फिर भी अपने को दंभ के आश्वासन दिए जाते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं मेरा बड़ा पद है मेरे ये है मेरी ईगोस है अरे ईगोस नहीं नरक है तुम्हारी ये विष है जो अपने को दिन रात दिलाते हो तो औरों को कहां बख्शते होगे? ये वेद की ऋचा ये ब्रह्म सूत्र और कृष्ण की कथा हमें हमारे जीवन का अमृत देती है हमें मनुष्य होने का भाव देती है इसे पढ़ना होता है इसे पीना होता है इसे जीना होता है भजन गा करके क्या भगवान कुछ और दे देना लाटरी वाटरी निकाल देना मतलब उसके साथ भी लोभ का धंधा है विनम्रता का नहीं न्यौछावर का नहीं ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी आश्चर्य है कि सब सुन करके भी ना सुनता हुआ ये नया स्थिति प्रज्ञ है सब कुछ जान करके भी ना जानता हुआ सब कुछ देख करके भी चिताओं पे जाते हुए लोगों को ना देखता हुआ आप सब वही के वहीं हैं ये नया स्थिति प्रज्ञ दर्शन है आपका कि भाई अब तो ना सुधरेंगे हम और ना अपनों को ही सुधरने देंगे अगली पीढ़ियों को सोचो विचार करो ये दिन जो बीता है ये लौटता नहीं है हम सबको अपने आप को धोना होगा अतिशय निर्मल बनाना होगा पवित्र करना होगा कि कृष्ण के होके जिए कि कंस के होके जिए ये कृष्ण की कथा है द्वारिका कहा है द्वारिका माने एंट्रेंस ब्रह्मरंद्र क्योंकि जब भी जीव जन्मता है तो सबसे पहले वो ब्रह्मरंध्र में ही आता है और ब्रह्म रंध्र से ही में रहता है और पाँचवें से ही उसका कोष बनता है ब्रह्म रंध्र में और ये कोष धीरे धीरे गर्भ में आते रहते हैं और वो डेवलपमेंट होता रहता है उसको रूप देते रहते हैं उससे पहले के जो कोश होते हैं फीटस के जो फर्टिलाइज सीड के जो होते हैं तो उसमें वो डीएनए नहीं होता वो सिर्फ माता और पिता का लेकिन ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और अब जो नया डी बनता है उसमें माता पिता के साथ जीवात्मा जो उस गर्भ में आया है अभी ब्रह्मरंद्र में वास कर रहा है इसकी तस्वीर और उस क्षण के ग्रहण नक्षत्रों का ये चार चित्र जुड़ते हैं देन इट में एक सौ सिंगल डी और ये धीरे धीरे उतरता हुआ गर्भ में आता है और इन्हीं ईटों से सारे शरीर का निर्माण पिता अपने में एक चौथाई भर है मा भी ऐसी उनका कोई वजूद नहीं है सबसे बड़ा पार्ट जो डीएनए में प्ले करता है उसकी उसका अपना प्लस द मोमेंट ही बोर्न, उस क्षण की सारा का सारा स्पेस का चित्र मैं उसे जितना ज्यादा बढ़ाता जाता हूं तो मुझे वो सोलर कॉम्प्लेक्स के बाद गलेक्सीज का भी इंपैक्ट मिल गया हमारा विज्ञान अभी तक जो भी हम डीएनए टेस्ट करते हैं तो उसमें खाली मदर पार्ट और फादर पार्ट को जोड़ते हैं बाकी दो पार्ट्स के लिए तो अनुंजान है अभी जानते ही नहीं है इसको कि टोटल फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एग्जैक्टली है क्या वी है मिला के बताते हैं कि बच्चा किसका है किसका नहीं है और ये दो पार्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और अब जानवरों में तो हमने इन पार्ट्स को हटा करके और उनका डीएनए चेंज करने का भी प्रयास किया है शायद कल को हम एनिमल्स में तो दिखाई देंगे कि वी हैव चेंज द डीएनए वो एक सज्जन पूछ रहे थे मुझसे तो वो हमेशा क्योंकि दीज आर ओनली दिल एंड मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है ये पिक्चर है एक आइडेंटिटी है बिल्कुल है पक्की है और ये किसी के साथ मिसमैच नहीं कर सकती अपनों में और बाहर वालों के साथ कभी मैच नहीं कर सकती पर आइडेंटिटी है तो इस प्रकार बालक इस ब्रह्मरंध्र से देह में आता है और यहीं से वो जन्म पाता है तो उसी बात को वेद ने और गीता ने कहा कि इस द्वारिका से गमन करोगे तो काल यवन और जरासन दोनों मर जाएंगे तुम नहीं मरोगे और जब आप इस ब्रम रंग से नहीं प्रकट हो पाते क्योंकि आप अपने से कभी जुड़े ही नहीं थे आप तो मेटीरियल से लिपटे थे वॉइसेस से जुड़े थे है ना सूडो इमोशन के साथ चिपके बैठे थे आप अपनी अंतर आत्मा से तो कभी पदे तो जब आप मर जाते हैं तो हम कहते हैं आप बारह ही में जन्म काल की बारह दिन के सूतक में एक दिन का सूतक और जोड़ करके अब श्रीमान की क्या मनाओ तेरही ये इसकी पूजा पाठ है महाशूद है ये और इसे ले चलो पितृयान पर कहा पितृयान वो पेड़ जिनके लकड़ियों से इसका शरीर अन्न आदि से बना है उसी की लकड़ियों का यान अर्थात चिता पर ले चलो इसके बेटे से कहो कि तेरी आसक्ति के कारण ही तु अपने से नहीं जुड़ा था तो अब तू ही इसको आग लगा अग्नि दे इसे यजमान तो जब बेटा अग्नि देता है आग भी कहां से आएगी चांडाल के घर से सुन रहे हैं पंडित जी या आत्मा की आग लोगे नहीं तो चांडाल की आग लेके आपको चांडाल गति हो जाना होगा तो क्योंकि चांडाल मन की कुछ तो प्रभु का भाव दिया करता जात गाने से कुछ होगा नहीं अपने में भव्यता लाओ अपने में दिव्यता लाओ अपने में भाव लाओ और मनुष्य हो तो मनुष्य होके दिखा। तो कहा इसके लड़के को बुला कहा इसके कपाल के दिया कर फोड़ कपाल और उस द्वारिका से ब्रह्मरंद्र से जीव को अलग कर क्योंकि तो तू तो ही फंसा बैठा है निकली कहा पाया तू तो फोड़ता है सर बड़े सर फोड़ा करते थे दुनिया का लपेट लपेट के बनाते थे लंका अब बेटा फोड़े सर तेरा क्या बात है <laughs> बड़ी मौज से फोड़ता और फिर उस लड़के को क्या कहते हैं सुन बेटा अब घर के भीतर मत जाना क्योंकि ये दसवां पर्यंत तेरी देह में प्रेत बन के पास करेगा ये धर्माधिकारी धर्म पूजक वगैरह वगैरा ये प्रेत बनेगा तेरी ही इंद्रियों से ये गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा और दसवें के ब्रह्म भोज में ये तेरी ही इंद्रियों से खाना खाएगा और तब यथा यो नहीं गमन करेगा तो दसवें के बाद आप लोग पात्र में जो भस्मी पुष्पादि पटोर के लाते हैं अस्थिया तो उसमें आप देखते हैं कौन सा चित्र बना तो ये किसी योनि में मैं